और हम में से किसी का गाजियाबाद जाना भी जरूरी है वहां जाकर भी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है तो एक लोग को तो यहां जाना ही चाहिए ना नैना ने आगे कहा इस पर विक्रांत नैना की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा वो उसे इशारा करते हुए प्राइवेट में चलकर बात करने के लिए कहने की कोशिश कर रहा था जैसे ही नैना को विक्रांत का इशारा समझ में आया वो विक्रांत को लेकर एकांत में चली गई नैना नैना बेबी तुम समझती क्यों नहीं जैसे ही दोनों एकांत में पहुंचे तुरंत ही विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा ए रक्षा करोगे? नैना ने लगभग हंसते हुए कहा हाथ रखते हुए कहा मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ तुम सोचो अगर तुम सिर्फ मेरी ही केयर करोगे और मुझे स्पेशल ट्रीट करोगे तो तुम्हारे टीम में यह बात बुरी लगेगी ना उन्हें लगेगा कि तुम सिर्फ मेरा ही ध्यान रख रहे हो और हम लोग काम के बीच में रिश्ते को नहीं लाएंगे रूल के अकॉर्डिंग टीम लीडर और डिप्टी टीम लीडर एक साथ किसी लोकेशन पर नहीं होने चाहिए लेकिन विक्रांत ने अपने होटल को चबाते हुए कहा लेकिन तुमसे दूर जाके कैसे रहूंगा मैं अभी खुद ही तुम इतने दिन तक मेरे साथ नहीं थी नैरा ने, ने, ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मैं खुद तुमसे दूर नहीं जाना चाहती लेकिन विक्रांत हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते न देखो रिलेशनशिप और वर्क को हमें अलग अलग लेकर चलना होगा और अभी हमारे काम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम करेंगे फिर उसने विक्रांत के गानों पे हाथ रखते हुए कहा तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुम्हें लगता है कि कोई मेरे साथ कुछ गलत करके निकल सकता है हम्म, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बस कुछ ही दिन की बात है फिर हम लोग साथ रहेंगे ना ठीक है विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा तो अब आगे क्या करें अनुष्का को इधर ही रोक देते हैं वो अभी केशव को इंटेरोगेट करेगी हम्म ठीक है नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा तो मैं अपने साथ हर्ष और हर्षित को लेकर गाजियाबाद चली जाती हूँ किरण पंडित का इस गाजियाबाद सीरियल मर्डर केस से कनेक्शन है या नहीं ये भी पता लगाना बहुत जरूरी है तुम और रूही जामनगर चले जाओ वहां जाकर केशव के बारे में पता लगाओ क्या विक्रांत ने चौंकते हुए कहा तुम मुझे रूही के साथ भेज रही हो सच में तुम जीलिएस तो नहीं होगी जी नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं नैरो माइंडेड नहीं हूं फिर उसने कहा और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे तुम और रोही जाकर जल्दी से वहां का काम खत्म करना और फिर हम सब गाजियाबाद में मिलेंगे ठीक है जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा नैना ने खुश होकर विक्रांत के माथे पर किस कर लिया और फिर बोल पड़ी तुम मेरी चिंता मत करो समझे इसके बाद ये लोग वापिस ऑफिस में जाकर सबको काम बताने लगे इस वक्त नैना काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी और विक्रांत उसकी एक्साइटमेंट का कारण अच्छे से समझ रहा था वो जानता था कि डेविल केस को इन्वेस्टिगेट करना नैना का सपना था विक्रांत ने जब पहली बार नैना को देखा था तब भी वो ऐसे ही थी अपने काम को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती थी तब तो विक्रांत को नैना से प्यार भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो उसके काम करने के अंदाज से काफी प्रभावित था तब से लेकर आज तक नैना के बेबाक अंदाज और उसके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया था अभी कुछ दिन पहले ही उसने 11 किल्स वाले केस को सॉल्व करके विक्रांत को चैलेंज में हराया था और अब वो फिर से नए चैलेंज को लेने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी 11 किल्स वाला केस भी कोई मामूली केस नहीं था ऐसे में उस केस को सोल्व करने के बाद नैना ओवर कॉन्फिडेंट में भी लग रही थी इसके साथ ही डीसीपी डिस की डायरी वाले पाँचों केस में रूही का शुरू से ही काफी इंटरेस्ट था वो शुरू से ही इन सारे केसेस पर काम करना चाहती थी लेकिन बीच में उसे न्यूजीलैंड जाना पड़ गया था ऐसे में उसे हेडलेस फीमेल वाले केस पर काम करने का मौका ही नहीं मिला था जिसका नैना को दुख भी था ऐसे में अब जब उसे डेविल केस पर काम करने का मौका मिला है तो फिर वो इस मौके को कतई अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है शायद इसीलिए वो जल्दी से जल्दी गाजियाबाद पहुँचने के लिए एक्साइटेड हो रही थी हालांकि विक्रांत के दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही थी ना जाने क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था कि नैना शायद सही डिसीजन नहीं ले रही है विक्रांत को लग रहा था कि डेविल केस को इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत करने का सही स्थान गाजियाबाद नहीं है बल्कि उसे लग रहा था कि जामनगर से इस केस की शुरूआत करना ज्यादा बेटर होगा जहां वो रूही के साथ जा रहा है नैना अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत भी काफी उत्साहित नजर आ रहा था आज उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और आग कोडवर्ड मिला हुआ था इसीलिए वो गुजरात जाकर केशव पंडित के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था अगर वो सही है तो पहाड़ कोडवर्ड का कनेक्शन डेविल केस से होना चाहिए और उन्हें डेविल केस के बारे में ये भी पता चल चुका था कि डेविल केस का कनेक्शन केशव पंडित और उसकी वाइफ किरण पंडित से भी है ऐसे में उस टाइम इन लोगों के पास डेविल केस से बड़ा कोई और केस नहीं है और रही बात आग कोडवर्ड की तो इस बारे में काफी देर तक सोचने के बाद विक्रांत को समझ में आ चुका था कि इस कोडवर्ड का कनेक्शन केशव पंडित से ही था तो जैसा वर्कला बीच वाले केस में अशोकन के साथ हुआ था वैसा ही यहां पर भी हो सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि केशव का कनेक्शन डेविल केस से भी है इसीलिए विक्रांत जामनगर पहुँच केशव की पूरी कुंडली जानना चाहता था इसके साथ ही केशव के पास के बारे में पता लगाने के पीछे विक्रांत का मकसद यह भी था कि वो केशव द्वारा किए गए पहले के अपराधों को भी जान सके ताकि उसे आधार बनाकर केशव को ज्यादा से ज्यादा दिन तक पुलिस कस्टडी में रखकर इन्वेस्टिगेट किया जाता रहे अगर केशव के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिला तो जल्दी पुलिस को उसे छोड़ना पड़ेगा जब विक्रांत और नैना ने मिलकर बाकी के टीम में पूरे टास्क के बारे में बताया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई सब लोग फटाफट खुद को मिले टास्क को करने के लिए रेडी हो उठे हर्षित ने फटाफट फड़ सबके लिए फ्लाइट का टिकट बुक किया और फिर थोड़ी ही देर बाद सारे टीम मेंबर्स अपने अपने लोकेशन पर जाने के लिए रेडी हो उठे विक्रांत रोहि के साथ तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जयपुर एयरपोर्ट रात में इनकी फ्लाइट थी और तकरीबन एक घंटा तीस मिनट की उड़ान के बाद उनकी फ्लाइट जामनगर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी भले ही जामनगर शहर गुजरात की राजधानी नहीं है लेकिन फिर भी ये शहर आर्थिक रूप से काफी विकसित था ये गुजरात के इंडस्ट्रियल शहरों में आता है ऑयल रिफाइनरी होने की वजह से शहर का काफी विकास हुआ है विक्रांत इस शहर से थोड़ा बहुत परिचित था क्योंकि वह कई साल पहले यहां पर आकर घूम चुका था विक्रांत को अच्छे से याद है कि जब पिछले जन्म में उसे उसने एक बार मुंबई में किसी पुलिस वाले का मर्डर कर दिया था तब तो वो छुपने के लिए यहां पर आया हुआ था जब तक वो वाला मर्डर केस खत्म नहीं हुआ था तब तक वो यही छुपा रहा था उस टाइम विक्रांत ने लगभग एक दो महीने तक जामनगर शहर की गली गली के चक्कर लगाए थे यहाँ के कुछ लोगों से उसकी जान पहचान भी हुई थी जामनगर गुजरात के सबसे वेस्टर्न पार्ट में है यहां पर पोर्ट भी है जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता है हालांकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इस शहर के विकास का मेन पिलर है यहां पर एक ऑयल टेक्निकल स्कूल भी हुआ करता था जो कि उस समय पूरे जिले में काफी मशहूर था केशव ने इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी हालांकि अब चीजें काफी बदल चुकी थी अब वो फेमस टेक्निकल स्कूल यहां पर है भी नहीं